देवी भागवत नवम कलयुग के भावी चरित्र का तथा काल मानक का वर्णन पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो तदनंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए भगवान नारायण कहते हैं सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र में तथा अंश से उन्हें भगवान श्रीहरी के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत में से भारती ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन के अधिष्ठात्री होने से वाली नाम से विख्यात हुई सरोवर एवं वापी के जल में सर्वत्र सर्वव्यापी श्रीहरी सदा दृष्टिगोचर होते हैं अतः श्रीहरि का एक नाम सरस्वान है और उसकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती पावन तीर्थ बन गई पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची भगीरथ के सत प्रयत्न से इनका शुभागन हुआ ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे अतएव पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस काम के लिए प्रस्तुत हो गए फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी इनका नाम पद्मावती हुआ वे स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्रीहरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा श्रीहरि के ही वचनानुसार इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला से वृक्ष में बन जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया कली में पाँच हजार वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियाँ सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान श्रीहरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे सालग्राम शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के दस हजार वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर पधारेंगे इनके साथ ही साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे देव पूजा देवनाम देवताओं के गुणों का कीर्तन वेद शास्त्र पुराण संत सत्य धर्म ग्राम देवता व्रत तप और उपवास ये सब भी साथ ही इस भारत से चल पड़ेंगे प्राय सभी लोग मध्य और मांस का सेवन करेंगे झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी उपरयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात छठ क्रूर दाम्भिक अत्यंत अहंकारी चोर हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे पुरुष भेद परस्पर मैत्री का अभाव होगा स्त्री विभेद अर्थात केवल स्त्री और पुरुष का ही भेद रहेगा जाति भेद की सत्ता उठ जाएगी अतएव निर्भीकता पूर्वक किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ कोई भी विवाह कर लेगा वस्तुओं में स्वस्वामी भेद होगा परस्पर एक दूसरे को कोई भी वस्तु नहीं देंगे सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे घर घर में का निवास होगा वे स्त्रियां निरंतर खुड़क और कर अपने स्त्रियों को पीड़ित करेंगी सेवक में जितनी नीचता रहेगी उससे कहीं अधिक नीच स्वामी बन जाएगा घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा बांधवों की सीमा स्त्री के परिवार में सीमित हो जाएगी एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों में भी परस्पर बातचीत तक भी व्यवहार न रहेगा पुरुष अपने ही परिवार से अन्य व्यक्तियों भांति व्यवहार करेंगे ब्राह्मण वैश्य और वर्ण जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे संध्या बंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे चारों ही वर्ण मे समान आचरण करेंगे प्राय सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मेक्ष भाषा पढ़ेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र चारों वर्णों के लोग सेवा वृत्ति से जीविका चलाएंगे संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा जमीन पर धान नहीं उपजेंगे वृक्ष फलहीन हो जाएंगे गांवों में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा प्रजा भयानक करके भार से अत्यंत कष्ट पाएंगे चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा ग्राम और नगर जंगल जैसे प्रतीत होंगे मनुष्यों का अभाव होगा जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट पा, पाएंगे नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे अर्थात सम्योचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी